हमारा अपना योगदान दे सके तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनकी आवाज से आप रूबरू हैं और बहुत ही अलग अलग विषयों पर वो जानकारी हम सभी को देते हैं तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे तो आइए आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष समय की मांग कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी राजी जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है और नुमा शाम का समय हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है शाम में जो है चाय अगर थोड़ी सी पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है गर्म पानी का या काढ़ा अगर सर्दी में पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा शरीर के लिए गर्माहट मिल जाती है तो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और इस नुमा शाम में रविवार का दिन है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में कई बार सुना जाता है नगर पालिका में विशेष रूप से इसके लिए कुछ मीटिंग्स करते हैं लेकिन जनता जनार्दन बहुत कम आती है वहाँ फिर मीटिंग्स होती हैं तो सिर्फ या तो आ, कर्मचारी उपस्थित होते हैं या जो जानकार मीडिया वाले होते हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो है जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं तो आम जनता तक ये बातें नहीं पहुंचती हैं तो ये कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आम जनता तक आम पब्लिक तक कॉमन मैन तक आपकी बातें पहुंचे आपदा प्रबंधन क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का इतिहास क्या है वो हम जानेंगे आपसे तो राजीव जी बताइए हमारे देश में आपदा प्रबंधन का इतिहास क्या है रमेश जी आपने बहुत अच्छा कहा कि आपदा प्रबंधन जिसको हम इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसके बारे में आम नागरिकों में आम जनता में जानकारी बहुत कम है और इसी की वजह से जो आपदा प्रबंधन में कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती हैं काफ़ी नुकसान होता है और मैं समझता हूं कि अब आजकल के टाइम में जब आपदाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आ, आए दिन कोई ना कोई आपदा हमारे देश में या विश्व के और कंट्रीज़ में भी होती हैं तो अब ये मैं समझता हूँ इस इस समय ज़रूरत आ चुकी है कि हम सबको थोड़ा बहुत आपदा के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए आपदा प्रबंधन कैसे होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए और इसीलिए आज का जो ये टॉपिक है वो हमारे देश में आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है ये इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इसका इतिहास क्या है तो देखिए हमारे देश में जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का राज था तो उस समय अंग्रेज़ों ने केवल रिस्पांस रिकवरी को महत्व दिया था और ख़ास करके जहां पर अंग्रेज़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी और वहाँ पर कोई अगर डिज़ास्टर्स आते थे तो उनके हितों को अंग्रेज सरकार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देती थी और वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट काफ़ी उसको किया जाता था सीरियसली मगर जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो भा, भारत सरकार ने फिर अपने देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए कुछ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे खड़े करने शुरू हुए परंतु जब ये उन इसका जब आ, 1990 में इसमें काफ़ी तेज़ी आई ख़ास करके जब एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी दे, देशों की साझेदारी थी भागीदारी थी उसमें तो इस प्रस्ताव पास होने के बाद सभी देशों में ये इम्पोर्टेंस दिया गया कि भाई आपदाएं जो अब बढ़ने लग गई हैं दुनिया में उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए तो हमारी सरकार ने भी जो देश में बढ़ती हुई प्राकृतिक और मैनमेड आपदाओं को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी जो थी वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को दी और वहाँ पर एक आपदा प्रबंधन विभाग डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया जो हमारे देश में किसी भी प्रकार की जो आपदाएं आती थीं उनको हैंडल करता था मगर हम सब ने देखा कि 1999 में जब गुजरात में ये भयंकर अर्थ को एक आया तो उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई और आपदा को हैंडल करने में काफ़ी कठिनाई हुई तो फिर केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रायोरिटी मानते हुए आपदाओं को एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया केंद्र सरकार के लेवल पर जो आ, सारी आपदाओं के प्रबंधन के लिए डिजास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई और व तब ये उस हाई लेवल से ये चीज़ें हैंडल की जाने लगी ताकि एम गवर्नमेंट का ये था कि जो हमारे देश में आपदाओं से जान का नुकसान हो रहा था उसको कम किया जा सके बाद में रमेश जी ये उन्नीस सौ में दिसंबर में एक भारत सरकार ने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पारित किया और इसके तहत एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कहते एजेंसी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एम डी कहा जाता है इसकी स्थापना की केंद्र सरकार के लेवल के ऊपर और सभी राज्यों में भी इसकी राज्यों के स्तर पर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की स्थापना की जो ये सभी प्रदेशों में है तो इस एक्ट के आने के बाद हमारे देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार का उद्देश्य जो था वो आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए तैयारी करने के ऊपर रहा है और अब आजकल जो है वो इसी उद्देश्य को रखते हुए सरकार का जो सारी नीतियां हैं सारे एफर्ट्स हैं वो हो रहे हैं जी राजीव जी बात ही अच्छी बात आपने बताया विस्तार से कि आपदा प्रबंधन का इतिहास क्या रहा है उस विषय पे आपने बात किया और आप बात करते हुए ये बता रहे थे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के बारे में आपने जिक्र किया और मैं चाहूंगा कि भारत में एनडीएमए को बनाने का लक्ष्य क्या है देखिये जब ये दो में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया तो जैसे मैंने बताया की एन की स्थापना की गई तो उस समय तक देश में काफी आपदाएं बढ़नी शुरू हो गई तो बढ़ती हुई आपदाओं को देखते हुए सरकार ने अपनी सोच में एक मूलभूत बदलाव किया और वो बदलाव ये किया कि आपदाओं के पहले क्या होता था कि आपदाओं के आने के बाद उनसे निपटने के लिए उनसे बचाव करने के लिए रिस्पांस और रिहेबिलिटेशन को इम्पॉर्टेंस दिया जाता था तो इसकी जगह अब जो है ये एक्ट आने के बाद प्रवेंशन प्रिपेरनेस और मिटिगेशन जो है मतलब किस तरीके से हम इनको इनसे बच सकते हैं इनसे इनकी आपदाओं के लिए हम तैयारी कैसे करें और इनका प्रभाव कम कैसे करें इसके ऊपर इम्पोर्टेंस जो है अब दी जाती है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ऐसा बनाया जाए हमारे देश में ताकि इन आपदाओं से होने वाला नुकसान जो है वो कम से कम किया जा सके अब देखिए हम ये सभी जानते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो तो आएंगे आएंगे उनको कोई रोक नहीं सकता है ये प्रकृति जो है इसके लिए ज़िम्मेदार होती है और मैनमेड मेड डिज़ास्टर्स जो हैं वो मनुष्यों के द्वारा होते हैं तो उनको भी अगर हम कम करने, करने की कोशिश करें तो वो भी कम हो सकते हैं तो गवर्नमेंट का एक्चुअल जो एम था वो एक हमारे देश को एक सेफर और रीसाइलेंट इंडिया बनाने बनाया जाए और इसके लिए मैं कहूंगा कि अभी हमारे देश में जो विकसित देशों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने नीतियों का जो है वो नीतियाँ बनाई हैं और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें देश के सभी स्टेक होल्डर्स जो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हैं उनको उनको इन्वॉल्व करके प्रवेंशन प्रिपेरनेस और मेडिगेशन का एक कल्चर सा डेवलप किया जाए इसके ऊपर एन में जो है वो पूरा अपना इनका काम करता है और पूरा इम्फेसिस जो है वो आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करने का है आजकल जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से एन में काम कर रहा है और आने वाले समय में किस तरह से इसकी जरूरत पड़ेगी वो आपके शब्दों से पता चलता है और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा हमारे देश में वो कौन सी ऐसी संस्थान है जो पूरे भारत के आपदा प्रबंधन का जिम्मेवार है रमेश जी जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पहले 2005 से पहले हमारे देश का जो कृषि मंत्रालय था हाँ, भारत सरकार का वो जिम्मेवार था सारी आपदाओं को देखने के लिए मगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया इसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय को दी गई है जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती है इसका मतलब ये नहीं कि और लोग जिम्मेदार नहीं है मगर ये भारत सरकार की तरफ से जो है ये एक नोडल मिनिस्ट्री है और इसी के अंडर में एन में जो है इसका गठन किया गया है और ये अथॉरिटी जो है वो काफ़ी हाई पावर्ड है इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इसके चेयरमैन हैं और इसमें एक चेयरमैन समेत चार मेंबर होते हैं एक वाइस चेयरमैन समेत चार मेंबर होते हैं जिनका कि दर्जा जो है वो एक भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है तो ये ये काफी जो है वो मतलब अपेक्सड बॉडी है हमारे देश की जो डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरा ओवरसी करती है हमारे देश में जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और हमारे सभी श्रोतागणों को भी काफी अच्छा जो है जानकारी हासिल हो रहा है और हमारे भारत देश में आपदा प्रबंधन का जो इतिहास है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है और किस तरह से एनडीएमए काम करना है वो भी आपने बताया तो चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग आपसे जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो Hum, <laughs> mm hum, -hmm. mm hum, -hmm. mm hum, -hmm. mm hum, hum, hum, hum, hum. Chandhi ka chand ho, yaftab ho. जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो चौधवी का चाँद हो या फाब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो भी का चेहरा है जैसे जी हंसता हुआ कवल चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कवल या जिंदगी के साझ पे छेड़ी हुई गजल जाने बाहर तुम चौधवी का छाद हो।, हो या फताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो चौधवी बसू की बिजलियां फोटो पे खेलती हैं तब सु बिजलिया सच दे तुम्हारी राह पे करती हैं कै कशा चाद हो या फताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चौधवी का चाद हो या फताब हो yu bhi ho tum khuda ki qasam lajawaab hi everyone this is a tribute to the legend who has inspired a lot of musicians like us waran urf afisa and if you enjoyed the video please do like share and comment and for more such videos do subscribe to our channel indi roots bye bye नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है राजीव जी जो खास आपदा प्रबंधन पर हमारे साथ बातें कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने जो भी श्रोतागंज सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कागज़ पेन लेके भी बैठिए कुछ कुछ बातें जो है आपको बहुत अच्छी लगती हों तो जरूर उसे नोट करके रखिए आने वाले समय में ये चीजें बहुत काम आएगी और आपदा प्रबंधन का क्या है कि आपदा कभी भी बोलकर नहीं आती हैं ये अचानक सा आ जाएगी इसलिए आपके पास अगर कुछ चीज़ें लिखत में हो ऑन द स्पॉट आप उन चीजों को देख उस तरह से कर सकते हैं या उस तरह की बातें आपके जहन में आएगी तो आप अपने आप को तो बचा ही सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और राजीव जी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आपदा प्रबंधन पर तो राजीव जी एक और बात पूछना चाहूंगा एनडीएमए देश में क्या काम करती है थोड़ा विस्तार से बताइए देखिये देखिए एनडीएमए ये भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है और ये इसका दफ्तर जो है वो दिल्ली में है और जैसा मैंने बताया कि इसका चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती है ये पूरे देश के लिए आपदा प्रबंधन की पॉलिसी बनाती है और जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि ये आ, सभी स्टेट्स में राज्यों में भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसको कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं और इसका चेयरमैन जो है उस स्टेट का मुख्यमंत्री होता है और उसी प्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्स हैं देश के सारे डिस्ट्रिक्स में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और ये जो है इसका चेयरमैन जो है वो स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और उसमें जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो शामिल होते हैं तो इस तरीके से ये संस्था जो है वो लोएस्ट लेवल तक पूरा जो है ये इसका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है और साथ साथ ये सभी जो भारत सरकार की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट हैं वो सभी को ये गाइडलाइन इशू करती है तो इसमें इस इसका जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो मैं कुछ की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा तो उसमें एक है कि राष्ट्रीय डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना और ये प्लान जो है अभी लास्ट ईयर ही 2016 में बनाया गया है और जो जैसे मैंने बोला कि सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो हैं ये इनकी भी जिम्मेवार होती है तो ये अपने अपने प्लान बनाते हैं कंसर्न जो जहां पर इनकी जिम्मेदारी है उन प्लांट्स प्लांट्स को ये अप्रूव करती है सभी स्टेट्स अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए ये गाइडलाइन भी इशू करती है और साथ साथ उनको अप्रूव भी करती है और ये प्लान जो बन जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी भारत सरकार की तरफ से कोर्डिनेट करती है और जब कभी डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसमें ये सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करती है और जब डिज़ास्टर्स नहीं होते हैं तो उस समय ये जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं कंट्री के उसमें किस प्रकार से नुकसान को कम किया जाए किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाए और उसमें जो फंड्स वगैरह की जो ज़रूरत होती है वो तो भारत सरकार को वो रिकमेंड करती है या कई बार आप देखिए पड़ोसी देशों में भी हमारे सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई गई जैसे अभी जब पीछे नेपाल में एक काफ़ी भयंकर भूकंप आया था तो भारत सरकार ने कितना ज़बरदस्त वहाँ पर मदद किया था तो ये एजेंसी उसको भी पड़ोसी देशों में भी डिजास्टर मैनेजमेंट में ओवरसी करती है और एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये भी गृह मंत्रालय के अंडर में है ये ट्रेनिंग और रिसर्च डेवलपमेंट से संबंधित इंस्टीट्यूट है तो ये जो है उसको भी सुपरवाइज करती है तो ये आ, कहने का मतलब ये है कि ये डिज़ास्टर्स के आने के पहले आ, आने वाले के पहले सभी कदमों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मेजर्स लेती है और जब डिजास्टर्स आ जाते हैं उस समय ये केंद्र सरकार की तरफ से पूरा उसको सुपरवाइज भी करती है, तो इसके अलावा भी देश में और कुछ संस्थाएं हैं जो आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देती हैं। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एनडीए में देश में काम करती है उसके बारे में बताएं। और इसके साथ ही एनडीएमए के बारे में तो हमने जानकारी ली इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से जुड़ी हुई है देखिए इसमें आपदा प्रबंधन में जो कुछ संस्थाएं मदद करती हैं एनडीएमए की उसमें एक है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनई बोलते हैं ये केंद्रीय सरकार की एक टॉप मोस्ट कमेटी है इसका चेयरमैन जो है वो गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो तकरीबन सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज हैं मंत्रालय हैं जैसे एग्रीकल्चर एनर्जी, डिफेंस एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फाइनेंस, हेल्थ पावर साइंस टेक्नोलॉजी टेलीकॉम अर्बन डेवलपमेंट और एक्सटर्नल अफेयर और सारी जो मंत्रालय हैं उनके सचिव जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं तो ये सुपरवाइज करते हैं दूसरा मैंने आपको अभी बताया ही था कि एक निडिम है एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये संस्था जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ट्रेनिंग मॉडूल्स बनाती है आर का, का काम करती है और ये ट्रेनिंग कोर्सेज चलाती है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल है मैंने भी इनका एक कोर्स किया हुआ है रमेश जी।, जी अच्छा और ये हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस लेक्चर्स या सेमिनार्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी जो सेमिनार्स हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो ये काम करते हैं और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ से काफ़ी जर्नल्स निकलते हैं रिसर्च पेपर्स निकलते हैं और काफ़ी गाइडलाइंस ये इशू करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करती है इसके अलावा एक हमारे देश में एक डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार ने फोर्स बनाई हुई है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एन बोलते हैं इसका फुल फॉर्म है रविश जी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसके अलावा श्रोताओं ने सुना होगा एक नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज है एनसीडीसी नागपुर में ये संस्था बहुत सर, पुरानी है भारत सरकार की ये ये भी जो है डिज़ास्टर्स में इमरजेंसीज आने पर ये काफ़ी मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये इसमें यहाँ पर भी जो है भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रेवन्यू अधिकारी हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जिनका काफ़ी ज़ुमेदारी होता है वो उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है और इसी तरीके से एक और संस्था है जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में है तो हम सब देखते हैं कि हर ज़िले में हर ब्लॉक में एक फायर स्टेशन होता है तो जो वहाँ पर जितने भी जो फायर मैन होते हैं जो उसमें आग बुझाने का काम करते हैं ये उनकी ट्रेनिंग जो है वो केंद्रीय सरकार के लेवल के ऊपर इस इंस्टीट्यूट में कराई जाती है और यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग होती है और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा रमेश जी ये श्रोताओं के लिए शायद अच्छी जानकारी होगी कि ये लोग जो हैं जो ए, नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर है ये सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स जो है फायर सर्विसेज में कराते हैं अच्छा। और इसमें ए, लोग एडमिशन ले करके फायर सर्विसेज में नौकरियों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं तो ये अच्छे कोर्सेज इनके माने जाते हैं और भारत सरकार के और सभी स्टेट्स की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो लोग इसमें भी ट्रेनिंग के लिए और ये पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो ये एक अच्छी अच्छा कोर्सेज होते हैं इनका तो ये इस टाइ इस तरीके से कुछ एजेंसियां हैं जो मैंने आपको बताई केंद्रीय सरकार के लेवल के ऊपर और बाकी हर स्टेट्स जो है वो अपनी उनकी संस्थाएँ भी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो वो तो उसकी मैं समझता हूँ यहाँ पूरा जरूरत नहीं है बट भारत सरकार का जो संस्थाएं हैं उसका मैंने आपको जिक्र किया है यहाँ पर आ, राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग संस्थाएं मिलकर जो है आपदा प्रबंधन पर काम करती हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक समूह की जरूरत होती है और बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जिसके तहत हम किसी भी आपदा को निपटने के लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए और सशक्त संस्थाओं का सहयोग से ही ये काम बनता है तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया इसके साथ ही एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरह से आपने एन के बारे में बताया मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को एन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए हाँ बिल्कुल बताएंगे रमेश जी इसमें एनडीआरएफ से मेरा भी कुछ अटैचमेंट रहा है जी जी. अपनी नौकरी के दौरान जब मैं डीआईजी रैंक में होता था तो मैंने मैं जैसा कि शायद श्रोताओं को मैंने पहले बताया होगा कि मैं सीमा सुरक्षा बल जिसको इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं मैं उसमें नौकरी मैंने की है तो जब मैं डी होता था तो मैंने बी की बटालियंस जो एनडीआरएफ में बन रहा था उस समय एनडीआरएफ तो जो बीएसएफ की जो बटालियन एनडीआरएफ में शामिल हो रही थी या होने जा रही थी तो उनकी मैंने ट्रेनिंग कराई है अच्छा मेरे हाथ से ट्रेन की हुई है बटालियंस हैं और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीआईडीआर कहते हैं ये इसका स्थापना मैंने की और मैं इसका फाउंडर फादर कह लीजिए या वो हूँ मैं और मैं इससे एसोसिएट रहा हूँ तो ये भारत सरकार की जो एनडीआरएफ है ये बहुत ही स्पेशलाइज फोर्स है और ये हमारे देश में या अभी तो ये बाहर भी जाने लग गए हैं जैसे नेपाल में गए थे तो वहाँ जाके आपदा प्रबंधन में काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स की या दूसरे सरकारों की मदद करते हैं और ये हर किस्म के डिजास्टर्स को हैंडल करते हैं जिसमें सीबीआरएन इमरजेंसीज़ सीबीआरएन से मतलब है केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो इमरजेंसीज आती हैं कहीं पर तो उनको भी हैंडल करते हैं और आज की तारीख में इसमें बारह बटालियन हैं टोटल और ये सारी की सारी बटालियन जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स से ले ली गई हैं और उनको बाद में ट्रेन किया गया है जैसे मैंने बीएसएफ की ट्रेन की थी तो आज की तारीख में तीन बटालियन तो इसमें बीएसएफ और सी आर की हैं और दो बटालियन जो है वो सी आई एस की हैं और ये बटालियन जो है वो देश पूरे देश में ये फैली हुई हैं और अगर मैं इसकी लोकेशन श्रोताओं की जानकारी के लिए बताऊं तो ये गुवाहाटी में आसाम में और नादिया वेस्ट बंगाल में कटक उड़ीसा में वेल्लोर तमिलनाडु में पुणे महाराष्ट्र में गांधीनगर में आपके नज़दीक गुजरात में है एक बटालियन बठिंडा पंजाब गाजियाबाद यूपी में पटना में एक बटालियन है बिहार में और आंध्र प्रदेश में गुंटूर में है और यूपी में एक बटालियन और है वाराणसी में और अरुणाचल प्रदेश में ये ईटानगर में है इसका मकसद रमेश जी ये है कि पूरे देश में रखने का कि जहां पर भी कोई आपदा आती है तो ये बटालियन तुरंत वहां पर एयरलिफ्ट की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी ये वहाँ मौके पर पहुँचें और ये अपना काम शुरू करें और इसमें मैं ये, ये यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें एक बटालियन में ग्यारह लोग होते हैं और इसमें 18 टीमें होती हैं टोटल जो आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होती हैं और एक टीम में 45 जवान होते हैं और अधिकारी होते हैं और ये जो है ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में बड़े हाईली प्रोफेशनल माने जाते हैं और ये हर किस्म का जो आपदा है उसको हैंडल करने में सक्षम होते हैं और इस टीम में इंजीनियर्स टेक्नीशियंस इलेक्ट्रीशियन और डॉग स्क्वाड मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ सभी कोई इसमें शामिल होता है और ये पूरी बटालियन जो है ये जो बिल्कुल आज स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है आपदा प्रबंधन के लिए पूरे वर्ल्ड में जो इस्तेमाल हो रहा है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट इनके पास होता है और उससे ये काफ़ी सक्षम तरीके से आपदाओं को हैंडल करते हैं और ये जैसे हमने शुरू में बताया था आपको कि हम लोग भी आजकल वर्ल्ड लेवल पर जो आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और जो तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है वो तरीके हमारी ये बटेलिन जो है वो अभी फॉलो करती है राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एन काम करता है और आपका भी उसके साथ काफ़ी कुछ जो है रिश्ता जुड़ा हुआ है वो भी सुनने को मिला बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और एक और बात मैं पूछने से पहले मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आपसे आप, आप सुना है रेडियो मत वन नाइनटी पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो राजीव जी हमारे साथ है काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और पूछते हैं राजीव जी से अब जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग नेशनल डिजास्टर के बारे में और एन में हमने समझा किसी भी डिजास्टर को ख़त्म करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए या उसको वाइंड अप करने के लिए छोटी मोटी बात की नहीं होती लेकिन बड़े प्लान की जरूरत होती है तो हमारे देश में नेशनल डिजास्टर प्लान के बारे में किस तरह की बातें होती हैं उसके बारे में बताइए देखिए डिजास्टर्स हमारे देश में जो आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं एक मैनमेड डिज़ास्टर्स हैं काफ़ी फ्रिकुंटली आते हैं काफ़ी नुकसान होता है और डिफरेंट डिज़ास्टर्स को हैंडल करने में काफ़ी तकनीकी की ज़रूरत होती है काफ़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और चूँकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है तो जो हमारे देश में इस लेवल पर जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे देश में एक एक एक एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है है ये बेसिकली एक पूरा कि केंद्रीय सरकार की तरफ से अच्छा। जो जो कि किसी प्रकार का भी कोई आपदा आती है हाँ हा। तो उसको हैंडल किस तरीके से किया जाए किसकी किसकी क्या जिम्मेदारी है तो और किस तरीके से हमने डिज़ास्टर्स को कम करने के लिए क्या करना है तो ये सब कुछ इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है इस इसको ख़ास करके जो है इसमें अभी जैसे वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट एडवांसेस हो रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में या जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो डायरेक्शंस देशों को दिए जाते हैं उसको सबको ध्यान में रखे बनाया गया uh, है रमेश जी अभी जो वो एक एक uh, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये एक गाइडलाइन जो है जारी की गई है ये 2015 से लेके 2030 तक ये अप्लीकेबल uh, है और ये समझौता इसके ऊपर हुआ है पूरे विश्व के सारे देशों में इन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं तो इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने ये जो प्लान बनाया है और इसमें खास करके जो इम्पोर्टेंस दी गई है कि किस तरीके से हम डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनसे मेटिगेट करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स लें और जो हमारे देश में जैसे आप देखिए कि डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं तो सभी डेवलपमेंट प्लांट्स में डिज़ास्टर्स को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं इसमें इस पूरा जिक्र है और जब डिज़ास्टर्स आ जाते हैं तो डिज़ास्टर्स को किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए उनके ए, किसकी किसकी क्या जिम्मेदारी है और सबका इसमें जिक्र है और सभी मंत्रालय सभी डिपार्टमेंट सभी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट की क्या जुम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जुम्मेदारी है तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो इसके अंदर सब सारा ले का है कि हमारे देश में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है जिसको अभी रिसेंटली जो है वो मई दो में भारत सरकार ने बनाया है इसी के ऊपर अभी हमारे देश में काम हो रहा है जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को काफी अच्छा लग रहा होगा बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा उनको मिल रहा है तो आइए एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा हमारे देश में नेशनल लेवल पर डिजास्टर हैंडल करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है देखिए मैंने इंस्टीट्यूशनल मैके बताया है कि जो हमारी नोडल एजेंसी भारत सरकार का गृह मंत्रालय है और उसके अंडर में ये एनडीएमए है और इसके अलावा जो मैंने कवर नहीं किया है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीएस बोलते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है हुँ. और एक होती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएमसी बोलते हैं ये दोनों कमेटियां जो हैं ये टॉप लेवल की हैं भारत सरकार की और ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट में टॉप लेवल के डिसीजंस लेती हैं कि किस तरीके से डिजास्टर्स को हैंडल किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर ये आगे डायरेक्शंस ईशू किए जाते हैं और इसमें इस इन दोनों कमेटियों का जो जो खास करके सीसीएस जो है इसका इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं इसमें डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस्ट होम मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये सब इसके सदस्य होते हैं और जो एनसीएमसी है वो उसमें भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी मंत्रालयों के सचिव जो होते हैं वो इंक्लूडिंग uh, uh, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी और पैरामिलिट्री वगैरह के जो चीफ होते हैं सब इसके मेंबर होते हैं तो ये सारे कुछ जो है ये हाई लेवल पे डायरेक्शन जो इशू होते हैं uh, स्टेट गवर्नमेंट्स को वो सब ये इशू करते हैं तो ये uh, ये हमारी देश की uh, एजेंसियां हैं जो इंस्टीट्यूशनल uh, मैकेज के अंदर आती uh, राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और समय सीमा को देखते हुए मैं कहूंगा कि आखिरी एक प्रश्न में आपसे करना चाहूंगा भारत सरकार में और भी डिपार्टमेंट आपदाओं के लिए जिम्मेवार है एस डी एम एनडीएमए है SDMA है, मगर भारत सरकार की जो और भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी अपने अपने जिम्मेवारी लेते हैं डिजास्टर्स की जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और अगर केमिकल डिजास्टर्स होते हैं या फॉरेस्ट फायर वगैरह होते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है और अगर एयर का कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जुम्मेदार है और साइक्लोन टते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंडर में आता है और फ्लड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की जिम्मेदारी है एवलानचेज जैसे आजकल बहुत एवलांचेज आ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की है रेल एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो रेल मिनिस्ट्री की है रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है तो इस प्रकार से हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है और वो बेसिकली तो वो जिम्मेदार हैं मगर मेन चीज़ ये है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे कंट्री में वो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बिहार पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो सबकी जिम्मेदारी जो है ये जो नेशनल प्लान है या स्टेट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है या डिस्ट्रिक्ट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नेशनल प्लान के तर्ज के ऊपर जो बनाए गए हैं उसमें सबकी बिल्कुल जिम्मेदारी जो है बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन है जैसे आप बोल रहे थे कि लोकल डिस्ट्रिक्ट में जो कमेटी होती हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई डिपार्टमेंट्स के रेप शामिल होते हैं तो वो वो शायद लोगों ने देखा होगा बट हाई लेवल पे जो स्टेट लेवल के ऊपर या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे मैंने जो बात की है खास करके मैंने तो सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ही बात की है आज तो उसमें ये सब कुछ आता है जी। आ, राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से भारत सरकार और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं क्योंकि सरकार एक यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और आपदा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब भी बातें होती हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसके साथ जुड़ जाते हैं नगर हो गया वाटर डिपार्टमेंट हो गया इलेक्ट्रिकसिटी का डिपार्टमेंट हो गया जो मेन मेन मुख्य जो डिपार्टमेंट्स से वो सारे ही लोग इसमें जुड़ जाते हैं अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो हर व्यक्ति का अपना योगदान उसमें जो है बहुत ही अहम रोल निभाता है और किसी भी समय वो ज़रूरत पड़ सकती है इसीलिए ऐसे आपदा के समय में आगाज़ भी किया जाता है सभी नागरिकों को कि आप अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सतर्क रहें जागरूक रहें जब भी आपकी जरूरत हो आपको किसी तरह की आवश्यकता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा तो इस तरह की बातें होती हैं क्योंकि आपदाएं बोलकर नहीं आती हैं मैं यही बार बार कहना चाहूँगा कि आपदाएं कभी भी बोलकर नहीं आती हैं तो इसके लिए हम सभी को सतर्क हमेशा ही रहना होगा तो राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आज आपने बताया नेशनल डिजास्टर के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपदा प्रबंधन के बारे में तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फिर कभी मौका मिले तो इस तरह की बातें और भी आगे वाली जो बातें जो कुछ रह गई हैं उसे हम शेयर करेंगे हमारे श्रोताओं के साथ तो एक बार फिर से आपका रेडियो मधुबन की ओर से और पूरे श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आज इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए